राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु आदिवासी लोक कथाएं और पर्यावरण श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मौना के बीज ये उरांव जनजाति की लोक कथा है। दुयो रे जणा बाया। सखिया रे कियरे बंसी खेलाए दुयो रे जणा बाया। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा था बिरसा हातू। हातू यानी गांव। उसी गांव में डाबू रहता था। डाबू मछलियां पकड़ता और बाजार में बेच आता। जब मछलियों का अंडे देने का समय होता तो कोई भी मछली नहीं पकड़ता यह गांव का पुराना नियम था ऐसे समय डाबू के पास करने को कुछ काम ना रहता वह उदास और परेशान हो जाता गांव के कई लोग उसे चिढ़ाते निकम्मा डाबू निकम्मा डाबू एक दिन आज तो बस इतनी ही मछलियां हैं चलो बाजार में जाकर बेच आऊं बापू हम मेरे लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक लाना और ढेर सारी चीजें लाना और मेरे लिए साड़ी भी हां हां क्यों नहीं कुछ पैसे तो मिलने दो अच्छा तो चलता हूं सारी मछलियां बिक गई हां मेरी भी आज अपनी बेटी और पत्नी के लिए कपड़े और मिठाइयां लेकर जाऊंगा बेचारे कब से कह रहे हैं अरे डाबो तुम क्यों उदास बैठे हो भाई उदास मैं नहीं तो तो भैया चलें हां अभी बाजार से खरीदारी भी करनी है बेटी रात देखती होगी पत्नी भी मगर क्या करूं Bچ·lien t'o bikk gđi Mager, vò t'hi hi kitnè Ab in paesos se khané-piené ki číze khari d'ho Ya, kapdé हां बिटिया सो गई क्या हां इंतजार करते-करते सोई है कि बाबू आएंगे नए कपड़े लाएंगे क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता बिटिया के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े लाने का मेरा मन भी करता है मगर पैसे क्यों जी छोटा करते हो मैं उसे समझा दूंगी अरे कब तक समझाती रहोगी पता नहीं पता नहीं क्यों मैं अपने साथियों जितनी मछलियां नहीं पकड़ पाता उनकी टोकरियां हमेशा भरी रहती हैं और मेरी मेरी एक चौथाई भी नहीं सब अपनी अपनी किस्मत की बात है जी उन्हीं से क्यों नहीं पूछते कि उन्हें इतनी सारी मछलियां कहां से मिल जाती हैं हां हां ये भी ठीक है उन्हीं से पूछूंगा हां हां अरे, बहुत तेर हो गई जाल डाले, अब देखता हूँ कि कितनी मचलियां फासी, अरे, आज तो ये कल से भी कम है, नहीं, मुझे आज उन लोगों से पूछ नहीं होगा, हाँ, मैं आज पूछूँगा उनसे, जरूर पूछूँगा मैं, हाँ, बू तुम पूछ रहे थे कि मछलियां कम क्यों फंसती हैं बात ये भाई कि सभी को जान प्यारी होती है ना हां तो मछलियां तुम्हारे जाल में किस लिए नहीं फंसती किस लिए इसलिए क्योंकि तुम्हारे जाल को देख लेती हैं वो क्या मतलब ऐसा कोई उपाय करो कि वो जाल को देख ही ना सकें मगर ऐसा कैसे हो सकता अरे है अरे हो सकता है भैया कैसे ये लो पानी में डाल देना सारी मछलियां आंधी होकर अपने आप तुम्हारे जाल में फंस जाएंगी <laughs> में क्या? अरे ये तो मौना के बीज हैं ठीक <laughs> समझे बाबू बस पानी में बीज को पीसकर डाल दो और थोड़ी देर में देखो मजा <laughs> इनको नहीं नहीं नहीं ये सब मुस नहीं होगा अरे क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम आदिवासियों के नियम में ऐसा करना अपराध माना जाता है और फिर यदि वही पानी कोई जानवर भी पी ले तो देख बाबू अगर तू इसी हाल में रहना चाहता है तो तेरी मर्जी हां अरे इसमें डरने की क्या बात है बस तीन चार बार ऐसा करके इतने पैसे जोड़ लो कि कष्ट दूर हो जाएं तुम्हारे है? अगर कोई जानवर इस पानी को पी ले तो अरे जानवर इससे मर थोड़ी जाते फिर आधे घंटे से ज्यादा पानी में इसका असर रहता ही नहीं हां और जानवरों के पानी पीने आने से पहले जाल डाल देना किसी को पता भी नहीं चलेगा हां अब मुझे किसी बात की तंगी नहीं रहेगी ढेड़ सारी मछलियां ढेर सारे पैसे बच्चों के लिए मिठाई कपड़े मगर कैसे कल मछलियां पकड़ने से पहले मैं मौना के बीज पानी में डाल दूंगा हैं तो मछलियां अंधी होकर जाल में फंस जाएंगी हाययो मगर मौना के बीजों से तो पानी भी गंदा हो जाता है ना तो मुझे इससे क्या मुझे तो हर कीमत पर मछलियां चाहिए हां अगर गांव वालों को इस बारे में पता चल गया ना तो अब कैसे पता चलेगा मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा और हां तुम भी मत बताना ठीक है हाँ. अच्छा अब सो जाओ मुझे सवेरे-सवेरे तालाब भी जाना है हां सो जाओ अच्छा लेकिन पिस्तालों के नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं डालने चाहिए क्योंकि क्योंकि इससे चांदवरों का नुकसान होगा लेकिन बाबू मेरे लिए बहुत सुंदर सी फ्रॉक लाना और ढेर सारी चीजें लाना और ढेर सारी, सारी चीजें लाना।, लाना लेकिन मेरे बच्चे की खुशी मेरे घर की खुशी नहीं, नहीं मुझे मिर्च डालना चाहिए हां मैं मैं 100 रुपए डालूंगा मैं डालूंगा मिर्च हां मैं सरू डालूंगा हा, हा, था था था। मुझे कुछ समझ में नहीं यार मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं हां नहीं मैं मिर्च डाल देता हूं हाय ये इसी तरह दिन बीतने लगे दाबू माउना के बीजों का इस्तेमाल करके मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेच आता परंतु यह काम बहुत समय तक नहीं चल पाया एक दिन जय भैया पता नहीं एका एक, एक गांव के पशु इन दिनों बीमार कैसे रहने लगे कहीं मीठा पानी में तो कोई बीमारी नहीं फैल गई मैंने भी कुछ छोटी मछलियों को पानी की सतह पर मरा हुआ देखा जरूर कोई ना कोई बात है वो कौन है अरे वो तो डाबू है अरे देखो देखो उसका जाल में कितनी सारी मछलियां हैं अरे तो इसमें क्या है भाई जाल है तो मछलियां भी होंगी भाई यह बात नहीं है अरे अभी कुछ रोज पहले डाबू मुस्ता फिरता था कि वो कोई ऐसा जादू जानना चाहता है जिससे ढेर सारी मछलियां पकड़ता है हां हो सकता है उसे कोई ऐसी चीज मिल गई हो चलो चलो चलते देखते हैं हां चलो चलो ए डाबू आज तो तूने खूब मछलियां पकड़ी हाँ हाँ हाँ हाँ अरे कौन सी जादू की छड़ी हाथ लग गई है हैं इतनी सारी मछलियां जादू की छड़ी नहीं तो अरे तो फिर तो तो तो फिर क्या कुछ नहीं कुछ नहीं मुझे जाने दो मुझे देर हो रही है जाने दो मुझे अरे देखो देखो अब वो रेत पर क्या पड़ा है अरे बिल्कुल हां ये तो हौना के बीच में हम पड़ते हैं लौना के बीच हां इन्हीं से तो पानी जहरीला हो जाता है मछलियांंधी हो जाती हैं हां आया कुछ समझ में अरे बाबू की टोकरी भर मछलियों का राज मैंने कुछ नहीं किया मुझे जाने दो मैंने कुछ नहीं किया ए बुजुर्गों ने सही कहा है लालच बुरी बला अब चलो तुम्हारे इस बुरे काम का फैसला पंचायत ही करेगी चलो चलो मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया अरे अरे छोड़ दो मुझे हां हां हां तो भाइयों सारे गवाहों के बयान को देखते हुए गांव की पढ़ा पंचायत यह महसूस करती है कि डाबू ने भले ही मजबूरी में ऐसा किया हो पर अपराध तो अपराधी है डाबू को हुक्म दिया जाता है कि 1 महीने तक मछली ना पकड़े और इस बीच मुची मुगन और एतवा मुंडा के खेतों में काम करे आ, या या उन्हें खेतिहर की जरूरत है डाबू को चावल उन्हीं के यहां से मिलेगा और यह है कि डाबू ने क्योंकि ऐसा पहली बार किया है इसलिए इस बार जुर्माना नहीं लिया जाएगा डबू तुम कुछ कहना चाहते हो मुखिया जी पंचायत के फैसले का मैं आदर करता हूं मैंने गलती की है मगर यदि आप हुक्म दें तो एक बात कहना चाहता हूं हां हां कहो कहो मुखिया जी मछलियां इसलिए कम हो गई हैं कि तालाब में बहुत कीचड़ भर गया है अगर हम सब मिलकर साल में एक बार इसकी सफाई कर सकें तो तो बहुत अच्छा रहेगा तो ठीक है क्यों ना हम कल से ही तालाब की सफाई शुरू कर दें सुबह खेतों का काम और दोपहर से तालाब की सफाई इसमें सब का है क्या सोच रहा है डबू है है है इत्वा मैं एक सपना देख रहा हूं अहु? वो दिन तू नहीं जब तालाब साफ हो जाएगा धेड़ सारी मचलियां होंगी मैं बाजार जाओंगा और आते समय आते समय पिटिया के लिए परीरानी वाला phrak lekar <sighs> आपने यह कार्यक्रम सुना और अब खोजिए इन सवालों के जवाब मछलियों की कौन-कौन सी किस्में होती हैं मत्स्य पालन उद्योग यानी मछली पालन उद्योग मुख्यतः किन-किन देशों में होता है जल में रहने वाले कौन-कौन से जीव जंतु हैं जिनका अस्तित्व जल प्रदूषण के कारण खतरे में है तथा जल प्रदूषण के मुख्य कारण कौन-कौन से हैं मयूरे जड़ा भैया मयूरे जड़ा भैया हरिंदिया रे बंसी खेलाए दुयो रे जड़ा भैया मौना के बीज अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख क्षमा शर्मा कलाकार नीरज शर्मा अभय भार्गव, मंजू मेनी, राम मेनी, सुरेंद्र सेठी, कीमती आनंद, शांति एस कालरा, राजेश आहूजा तथा पल्लवी भारती, ध्वन्यंकन सतीश लाडे, ध्वनि सहयोग संतोष कुमार, निर्माण, प्रस्तुति तथा विषय संयोजन अजीत होरो तथा परियोजना निर्देशन सुश्री जयचंदीराम